के बारे में और स्पिरिचुअलिज्म के बारे, हाँ, बारे में। स्पिरिचुअल डेप्थ का मतलब भी मेरे ख्याल से अपने आप हाँ कंसंट्रेट करना एक आदमी अगर दिन में, अगर वो एक घंटा बगैर कहे कुछ कहे एक चीज के ऊपर जहां से वो शक्ति मिलता है उसको लगता है कि शक्ति में उसके विश्वास रखकर अगर कोई बॉल को भी देखे कोई भी चीज को देख कर वो कॉन्सेंट्रेट करता रहा तो जरूर न जरूर जरून कोई शेप देगा वो अपने लिए वहां से जैसे कि हम सुबह के स्थान में जाते हैं सूर्य को देखते हैं तो जस्ट गेट एनर्जी दिट इज से हम सोर्स ऑफ एनर्जी है तो एनर्जेटिक वो जो, जो, जो, जो, जो, जो, जो, जो स्प्रे हमें मिलते हैं हमारे ऊपर बिखेर देते हैं उसकी एसेंस उस एसेंस को अपने आप महसूस करना जो है वो स्पिरिचुअल डेप्थ है एंड इट कैन बी ओनली डन विफुल कॉन्सेंट्रेशन और उस कंसंट्रेशन के लिए क्या चाहिए फ्लैक्सीबिलिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड चाहिए और उस फ्लैक्सिबिलिटी के जब बॉडी एंड माइंड हो जाते हैं बॉडी एंड माइंड में बॉडी का जहाँ तक सवाल है आपने कह दिया कि फ्लेक्सीबिलिटी आना चाहिए माइंड का भी वही कंट्रोल होना चाहिए बॉडी के ऊपर अब जब माइंड बॉडी को कंट्रोल करेगा अब देखिए माइंड जब बॉडी को कंट्रोल करेगा तभी नहीं एक्टर बनेगा वो ना तो तभी कुछ आदमी बनेगा अब अब देखिए कुछ कुछ एक्टर जो हैं वो बात तो बोलते हैं यहाँ से गले से और उसका बिल्कुल जेस्टर चलते हैं और कुछ ऐसा है कि रीजम से नहीं जा पा रहे रीजम नॉट बिच डॉ नहीं रीजम नहीं द इनर रीडम ऑफ दही कर पा रहे क्योंकि उसके साइकोलॉजिकल ट्रैक जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन के साथ ब उसके फ्लैक्सिबिलिटी तो अच्छा तो जी, जी, मैं मैं पहले तो मैं गुरु बुलाता हूँ अच्छा। उनसे मतलब लेता हूँ जो मुझे चाहिए मैं देखता हूँ क्या लेना ये, ए, ए, I only Only choose those those portion, not the entire thing. Only those portion which are really applicable for uh, तो in general actors training movement पहले तो बेसिकली कुछ मूवमेंट में और मार्शल आर्ट के कुछ मूवमेंट्स ये बहुत जरूरी है अच्छा लड़के लोग उत्साह से इसमें भाग लेते हैं क्योंकि तो हमको ये एक चीज बहुत महसूस हो रही है और हम लोग जो कुछ कलकत्ता में कर रहे हैं उसमें बार बार ये लग रहा है और तुम सच पूछो तो हमारे सामने आज बहुत से प्रश्न खड़े रहते हैं और ये लगता है कि की ईमानदारी की बात यह है कि एक्टर्स जो हम लोगों के पास आ रहे हैं उनको कोई तरह की ट्रेनिंग हम लोग नहीं दे रहे हैं जो जितना कर सकता है कर लेता है एक नाटक के दौरान जब हम किसी कैरेक्टर को कुछ सिखाते हैं तो वो एक्टर को हम नहीं सिखा रहे हैं हाँ। वो कैरेक्टर तैयार करने के लिए खास तरह से बोलना चलना फिरना जो भी जरूरी है हम उतना ही भर सिखा पाते हैं मगर एक चाहे आवाज थ्रो करना हो चाहे मंच पर खड़े होना हो चाहे बॉडी को रिलैक्स करना हो तो ये जो जनरल क्वालिटीज हैं इनको हम लोग विकसित करने का कोई मौका नहीं देते हम तुम्हें अपनी बात बताए हम लोगों ने भी कभी नहीं सीखा जन्मजात जो था वो था अब कुछ चीजें जो कमियां थी वो रह गई लोग कहते थे कि स्टिफनेस है मेरे लिए हमेशा लोग कहते थे आपकी बॉडी में स्टिफनेस है यूँ ही थोड़े से स्टिफ तो हम हर तरह से हैं तो अब किसी ने भी हमको कभी ये नहीं बताया समझाया कि क्या करने से बॉडी की स्टिफनेस जो है या मुंह के चारों ओर की स्टिफनेस जो है वो कम हो सकती है तो ये तो हमको बहुत बार लगता है कि अच्छे थिएटर के लिए ये बहुत जरूरी है कि कुछ बेसिक ट्रेनिंग हर कलाकारों के हो उसके बाद फिर पर्टिकुलर रोल के लिए ट्रेनिंग हो तो हमको ये सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि तुम अपने लड़कों के लिए ऐसी व्यवस्था करते हो कि बेसिक ट्रेनिंग कुछ हो जरूरी हाँ ये, ये ऐसी बात है ऐसी कि पहले तो मैं समझता हूं सबसे बहुत ही इजी क्वेश्चन ईजी ये है आ, मामला है लेकिन वो इजी नहीं इतना भी टफ है कुछ मामले में जैसे कि वेट शिफ्टिंग अपने वेट को किस तरह से शिफ्ट करना है? पूरा एक, एक्टर के बॉडी एक्टर अगर बॉडी का कोई एक सेंट्रल एनर्जेटिक पावर को नहीं समझे जहाँ से वो एनर्जी थ्रो कर रहा है पूरे वर्ड बोली के हाथ में अंगों में जितने आँख में एक सोर्स जो है मेन सोर्स सेंट्रल एनर्जेटिक पावर के सोर्स जो है उसको वो नहीं जाने तो क्या होता है तो कुछ प्लेस के लिए वो बढ़ सकता है वहाँ वाह कर दिया ऑडियंस ने तो कुछ कैरेक्टर में नहीं चल रहा है ये मैंने देखा अपने एक्टर्स में मैंने देखा और जिसलिए तो वो वेव शिफ्टिंग के लिए उस सोर्स को डाइवर्ट कैसे कैसे करेंगे इसका एक्सरसाइज होगा और ये कहां है तुमने तो मॉडर्न दृष्टि से नेशनल स्कूल में ट्रेनिंग ली पूरे तीन साल वहां रहे मैं पूरा कोर्स किया वहां का और ये तो बड़े अपने परंपरागत काम है जो कि नाम तो मुझे नहीं याद जो मणिपुर के हैं जी। तो इन दोनों में कहीं तुमको समानता दिखती है से दिखता है सामंजस्य दिखता समझ में आता है कि मॉडर्न दृष्टि से जो कुछ हमको बताया जा रहा है वो ट्रेडिशनल ढंग में शायद उससे अधिक कहीं गहराई से है कंसंट्रेशन की बात हम वहाँ भी करते हैं मगर कंसंट्रेशन को शायद स्पिरिचुअलिज्म के लेवल तक ले जाने के बाद मॉडर्न उसमें नहीं सोचते वो हम ट्रेडिशनलिज्मते हैं तो चूंकि तुमको दोनों की जानकारी है इसलिए हम ये जानना चाहेंगे कि कहीं इसमें विरोध दिखता है या कहीं दोनों कॉम्प्लीमेंट्री देखते हैं या कहीं उस दृष्टि को हम इसके भीतर समेट ले सकते हैं या उन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं हमको ऐसा लग रहा है कंबाइन तो तुमने कर रखी है क्योंकि आधुनिक दृष्टि से सब चीजों को समझते हुए तुम यदि उनका उपयोग कर रहे हो तो निश्चित रूप से तुमने उसको समझाया तुमको क्या लगता है मैं दोनों को मतलब दोनों ढंग से ऐसे एक मैं आपसे एक मिसाल दूंगा मैंने एक राग के बारे में सोचा और ढूंढा क्या इस प्रे के लिए एक राग मुझे चाहिए और मैं जितना राग जानता हूँ या सुना है उसमें लगता है ये नहीं आएंगे गुरु बुलाए और गुरु कहने लगे कि उसके लिए नहीं बिल्कुल ये सब नहीं चलेगा ये मंदप में संकीर्तन के मंदप में तभी होगा जब श्लोक पढ़ेंगे पढ़ा जाएगा और जब इसको इस तरह से इस ढंग से तभी होगा नहीं तो हम हमारे जो गर्दन है कट जाएगी और ये लोग कहेंगे कि इसको किसने दिया है और तुम बताओगे इसको मैंने दिया है तो मेरे मैं कहीं का नहीं रहूँगा ये सब नहीं हो सकता और ये तो राधन के कृष्ण के साथ उसमें बिहार में जो जाती है तब भी ये होते हैं और उसमें कुंज में, में निकुंज में जाते हैं तब ये होते हैं तब वो सारे के सारे मतलब ट्रेडिशन के बारे में एक तरफ ये अच्छा वो नहीं मानेंगे नहीं बिल्कुल नहीं नहीं रतन नहीं तुम बहुत अच्छे लड़के हो ठीक है नहीं ये सब नहीं करना अच्छा दूसरे तरफ मैं हूँ जो एक ढंग से सोच रहा एक पहले ट्यून के बारे में मैंने सोचा ये ट्यून कैसे है क्या क्या है ये ट्यून है क्या क्या देता मैं एक मॉडर्न आदमी हूं मुझे ये, ये उससे कोई जरूरी है कोई मेरा मतलब नहीं लेकिन उस राग क्या इमेजिनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू मुझे क्रिएट करता है एक मॉडर्न आदमी के लिए मैं सुनता हूं राग और पूछता भी हूं और कहीं कहीं ये बार बार सुनने के बाद मैंने गुरु को पूछा अगर ये इसके लिए है। कहने हाँ इसके लिए है लेकिन वो बहुत दूर में है हाँ इसके लिए वो डायरेक्टली नहीं कहेगा इसलिए उसका पूरा स्टोरी स्टोरी स्टोरी स्टोरी, स्टोरी। स्टोरी अलग है। है। माय ऑफ इज़ इज़ अनदर ट्रेडिशनल कि जब कुंज में आए थे, या के, के लिए, <laughs> उसके लिए उसके उसके बना हुआ है। और मेरा स्टोरी इमेजिनेटिव स्टोरी है यहाँ कोई भी मतलब, मतलब ए, प्रेव ए, ए, प्रेव में, कुछ भी कोई भी आदमी जा रहा है उसके लिए ये गया जा रहा है उसके, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर उसका रीडमी क्वालिटी सोफा ऑलवेज फॉर फॉर मॉडर्न पर्सन पर्सन अब आपने तो बहुत ही देखा होगा कल कते में देखिए मॉडर्न कल्चर क्या है घर में थोड़े से बेम्बूज लाकर रख देंगे चटाएटा हालांकि उसके पास सोफा खरीदने के इतने अच्छे अच्छे सोफा है मतलब खरीदने के वो उसमें नहीं बैठेगा वो कुछ बैठने के कुछ अधिक तरह से चटाई वटाई लेकर वो बना रहा है <laughs> आपने देखा होगा तो अब देखिए भी एक वही है है के लिए लेकिन मेरी ऑफ़ दिस टू उसमें गड़बड़ बहुत हो जाता कभी-कभी जिससे जिस मुझे यह महसूस होता है कहीं ये फैशन न हो जाए और मैंने देखा भी है ये फैशन हो रहा है जैसे कि कोई भी प्ले में फोक गाना जोड़ देना और ये चलाना अब प्ले से कोई मतलब है ही नहीं वैसे लेकिन वो जरूर जोड़ देगा आप आजकल देखिए फोक ट्रेडिशन में बहुत काम हो रहा है hmm. क्लासिकल ट्रेडिशन में काम हो रहा है वो कहेगा कि ये से लिया तो हुआ है कुछ गुजराती या राजस्थानी तो बहुत ही पॉपुलर है वो जोड़ देंगे और यूपी के कुछ जोड़ देंगे तो वो एक फोक प्ले हो गए बट इंटर थे बी the tradition द ट्रेडिशन एज वेल मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू और इसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता जो मैंने मेरीज करने की कोशिश की वो और मेरे प्रोडक्शन में And through the, even through the training also modern मॉडर्न point of view से मैं training देता हूँ और traditional चीज को लेकर भी training देता हूँ दोनों तरफ से और वो किस लिए हैं ये किस लिए हैं मुझे approach जो है stage में आकर तो बिल्कुल हम तो acting के लिए थिएटर के लिए सोचते हैं अब बदल जाता है कहीं और वो वहाँ एक्टर काम करने लगता है असल में आज शायद वो वो क्या रहा है पहले क्या था कि जो ट्रेडिशनल गुरु थे वो ट्रेडिशनल थे वो उसी ढंग से सोचते थे उनकी शिक्षा दीक्षा होती थी उसी ढंग से वो अपने विद्यार्थियों को सिखाते थे फोक थे उनका अपना क्षेत्र था गांवों में रहते थे अपने उसी ढंग से उनकी जी कलाना जीना जीवन अभिनय सब कुछ वो अपने ढंग से होता था शहर वाले लोग जो थे वो अपने ढंग से करते थे आज हुआ क्या है कि ये तीनों एक दूसरे के निकट आ रहे, आ हैं।, आ रहे हैं आज शहर वाले गांव वालों की चीज़ें देख रहे हैं गांव वाले शहर वालों के देख रहे हैं ट्रेडिशनल वाले हैं वो भी ये अनुभव कर रहे हैं कि हम लोग सीमित हो गए हैं थोड़ा हमको विस्तार मिलना चाहिए और शहर वाले ये सोच रहे हैं कि हम लोग बहुत बाहर बाहर दूर भागे जा रहे हैं अपने पास अपने घर में जो कुछ है उसको हम देख संभाल सहेज नहीं रहे हैं तो इससे जहाँ हमको ऐसा लगता है कि जहाँ एक ये अच्छी बात हुई है कि कम से कम हम अपने चारों ओर देख रहे हैं और अपनी चीजों को लेने का प्रयत्न कर रहे हैं वहीं कहीं ये परेशानी भी आ रही है कि कोई एक आज ठीक ठीक नहीं रहा ट्रेडिशनल वाला तो रह जा रहा है क्योंकि तो वो बहुत रिजिट है वो हमारी तुम्हारी बात जल्दी से सुनने के लिए राजी नहीं है उनकी जिद बुरी तो लगती है मगर वो जिद ही शायद उनके उस फॉर्म को जीवित रखित शास्त्र जब तक मतलब मिल जाता शास्त्र है। जब तक रूढ़ नहीं हो तब तक वो तो शास्त्र नहीं हुआ हाँ। और वो रूढ़ होकर के ही वो अपने ओरिजिनल रूप को बहुत दूर तक हाँ। बनाया हाँ। तो दस पाँच परसेंट अंतर तो उसमें भी आता रहता हाँ। हाँ। हाँ। है समय के अनुसार हाँ। हाँ। मगर फिर भी मूलत हाँ। उसका तो रूप हाँ। हाँ। वही रहता है मगर ये शहरी और फोक का ये जो मैने ग्ड बड्ड जो आजकल हो रहा है अब ये आगे चल करके क्या रूप लेगा कहना बड़ा कहना जैसे बंगाल की जात शुरुआत इसके बिल्कुल फोक थिएटर के रूप में हाँ। हुई अब आज तुम यदि यात्रा देखो तो नहीं कमर्शियल के खाली बात नहीं है यात्रा जो है वो रूरल अर्बन थिएटर हम ये हाँ। कह सकते हैं माने बड़ा अटपटी क्योंकि वो हर माने में आज तुम यात्रा का प्रोडक्शन देखो तो किसी भी शहर में जो प्रोडक्शन होता है उसके ही अनुसार आज वो प्रोडक्शन होने लगा उसी तरह से दृश्य बदले जाएंगे लाइट का इस्तेमाल होगा माइक का इस्तेमाल होगा कुछ चीजें हैंट्य लेखन और अभिनय के वो गाँव वालों के लिए है मगर बाकी का स्ट्रक्चर सारा जो है वो मॉडर्न आज उत्पल दत्त जात्रा इतनी लिखते हैं और उसको प्रोड्यूस करते हैं तो हम तो एक दिन बिना यू ही चले गए थे एक जामस उनकी जड़ जात्रा जो थी वो देखने के लिए तो हमको ये पहले पता भी नहीं था कि उत्पल की लिखी हुई है मगर वो स्टेज के ऊपर ग्रुपिंग देख करके हमको खट से लगा कि ये तो उत्पल का प्रोडक्शन है वो पीठ करा करके ऑर्केस्ट्रा पिट में उन्होंने अपने एक्टर्स को बैठा रखा था और वैसा के वैसा उनके किसी उसमें बैरिकेड वगैरह में किसी में था कर। मैंने कहा तो उत्पल का डायरेक्शन लग रहा है और वो उत्पल का प्रोडक्शन था तो अब तो यात्रा वो बहुत कुछ माना शहरों में आ करके अब जब यात्रा करने लगे थे अब वो उनका फोक थिएटर मगर अलग है वो एक्चुअली दी हम फोक थिएटर अब देखना चाहते हो बंगाल का तो यात्रा देखने से हमारा काम नहीं, नहीं चलेगा हमको कुछ और देखना एक और चीज ही जो हुई है की मैं, मैंने एक्टर्स लोग भी जो हैं अब ये पढ़े लिखे एक्टर्स लोग जब यात्रा करना चाहते हैं या एक वर्ग वाले आज तुम सच तो भी काम कर बंगाल में तो बहुत हो रहा है यहाँ आज काफी एक्टर्स बंगला रंगमंच के ऐसे है जो की वक्त बीच बीच में बराबर कॉमर्शियल थिएटर में भी काम कर रहे हैं और सोटू से एमेचर थिएटर में भी काम कर रहे हैं भाई ये सारे ग्रुप अभी भी अपने आप को बेसिकली तो एमेचर ही बोलते हैं चाहे बहूरूपी हो चाहे पीएलटी हो चाहे शेखर चटर्जी का ग्रुप हो थिएटर यूनिट हो चाहे थिएटर वर्कशॉप हो और इनमें से काफी लोग जो हैं वो प्रोफेशनल थिएटर पर भी अतृप्ति मित्र है वर्षों उन्होंने प्रोफेशनल थियेटर पर काम किया वर्षो किया सेतु में किया उसके बाद भी कई नाटकों में किया तरुण रॉय ने किया देवराज ने किया अजितेश ने किया और भी कई लोग हैं जो कि बराबर कर रहे हैं अब इन लोगों के जाने के कारण क्या हुआ है कि कुछ अंतर तो थोड़ा सा आया है वो सारी कॉमर्शियल अप्रोच होते हुए भी बेसिक इकोनॉमिक्स इकोनॉमिकॉमर्शियल होते हुए भी एक्टिंग और प्रोडक्शन और उसमें थोड़ा बहुत तो अंतर जो है आता है तो ये आज एक विचित्र सी स्थिति बनी है आज वो स्ट्रेट लाइन जो बहुत क्लियर कंपार्टमेंट थे कॉमर्शियल कॉमर्शियल है एमेचर एमेचर आज से हम प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी की आशा करते हैं। hmm. आर्टिस्ट जो है वो बड़े शहरों में तो आज एक एमेचर ग्रुप एमेचरिश प्रोडक्शन करेफेशनल टे तो बड़ी मजे अच्छा प्रोफिशियंसी चाहिए प्रोफेशनल और हम ये भी चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हों सक्सेस कमर्शियल मिले, एट द सेम टाइम नाटक का का चयन और अभिनय वो सब सब हमारा लेवल वाला हो हो, एक्सपेरिमेंटल तो इसमें इन सब का कैसे है? एक साथ हमको ये लग रहा है कि ये आज की एक जरा सा एक दुविधा वाली स्थिति है और उसमें का नहां का नहां नहां तक सवाल है आ, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज वो जमाना एक्टर करने लिए नहीं रह गया जहां एक्टर्ड इज नॉट ट्रेन पर्टिकुलरली जो अपने टैलेंट के ऊपर निर्भर करके टैलेंट के ऊपर छोड़कर कर जहां तक पहुंचा है और बहुत चाहती जिनकी है नाम बहुत हो गए उसका मतलब उस एप्रोच वाले प्लेस और उस तरह के प्रोडक्शन के जमाना जो है हटता जा रहा है नाउ वी नि टोटल uh, तो तो, तब, तब, तब संबंध हाँ, मतलब तो बहुत है लेकिन आर्ट के जहां तक सवाल है मतलब अगर एक आदमी ये भी देखिए एक आदमी के साथ मैंने काम किया उसके एक ढंग के अप्रोच है थिएटर के लिए और मैं एक एक्टर हूँ दो दिन मैंने उसके साथ काम किया छोड़ दिया और उसने फिर और अलग एक आदमी को लेकर ट्रेन किया मैं तो चला गया इस तरह से होते रहे तो जल्दी आगे नहीं बढ़ पाएगा कुछ ग्रुप्स तो ऐसे ही होना चाहिए इंडिया में कुछ जहाँ रिसर्च लेवल पर काम हो जिस वजह से मैंने आपको ये बताया कि मैं कुछ इस तरह के काम करना चाहूंगा नॉट ओनली एमिंग जैसे कि हम एम करते हैं नॉट एमिंग टू डू ए सक्सेसफुल ग्रांड सक्सेसफुल प्रोडक्शन बट एमिंग इन द सेम वे बट इन अदर वे ऑल्सो मेकिंग एन अप्रोच टूवर्ड्स द मूवमेंट ऑफ थिएटर मूवमेंट की जहां तक सवाल है थिएटर कहां मूव कर रहा उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। है है तो तुम अपने रिसर्च के के के, उसमें क्या-क्या स्कीम स्कीम तुम्हारे? मेरी है है। कि है। ट्रेडिशनल आर्ट के, आर्ट फॉर्म फॉर्म खास तौर से जितना मैं एक्टर के लिए समझता हूँ एक्टर को तो बहुत ही करना है अभी उसको गाना है उसको कथावाचक के तरह मुझे चाहिए की वो कथावाचक हो जाए कुछ क्षण के लिए वो कहां से लाएगा उसके एक्सप्रिय उसके कान में देना है उसके डायलॉग की के क्योंकि एक रियलिस्टिक uh, प्ले में मैं काम कर रहा हूं उसके बाद पूरे अप्रोच जो है उस तरह से हो जाएंगे तो वो नहीं चलेगा तो उसके लिए उसको एक गुरु चाहिए सपोज यू विल ट्रेन तो एक्टर उसको ग्राफ्ट करता रहेगा नॉट एज एनल कथावाच एन एक्टर उसको ग्राफ्ट करता रहेगा जैसे मार्शल आर्ट के कुछ चीजें वो ग्राफ्ट करेगा नॉट एजल बट इज एक्टर अच्छा कुछ वो uh, um, करेगा। आर रियली वेरी इंजोएबल थिंग एक्टर जो हैं मेरे ख्याल से अगर वो अगर कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करें अगर कुछ ट्राइबल फोक डांस को वो एक्सरसाइज के तौर से हम उसको बगैर कहें यार नाचो तुम सिर्फ नाचो उसमें वो मतलब भी भी करेगा और उसको पता भी चलेगा बाद में कि कितना के साथ देखिए पहाड़ के चोटी पर नाचना के नाचना और उसके साथ हेवी अप, हेवी के साथ मेकअप बहुत कठिन काम।, काम है तो इस तरह से धीरे धीरे से अलग अलग आस्पेक्ट के गुरुज को तो बुलाकर गुरुज तो है मेरे पास अब Have a of 25 तो ये काम ट्रेनिंग के दिशा में हो रहा नहीं इसके ऊपर अगर एक छोटा साल हो जहाँ लाइब्रेरी थोड़ी सी अच्छी लाइब्रेरी रिकॉर्डिंग म्यूजिक कॉस्ट्यूम के म्यूजियम मॉडल्स वगैरह कुछ हम रखें और इसको भी वो देखें और सीखता गया उसके ऊपर वो प्रोडक्शन करें अपना और लिखे इट इज नॉट दूसर बट वो लिखें उसके ऊपर सारे चीज देखने के बाद समझने के बाद देखें प्रोडक्शन करें एक्सपेरिमेंट करें चाहे फेल हो जाए वो लेकिन उसमें कुछ जो मिलेगा दिट विल तो डेवलपमेंट तो तुमने तुम्हारा ये रिसर्च सेंटर का काम शुरू कर दिया है तुमने या करने की योजना है अभी अभी तो, अभी तो थोड़ी सी बातचीत चलें बातचीत तो, क्यों तो क्योंकि ये सब में तो अर्थ भी चाहिए हाँ यही और आदमी मुझे, करने मुझे ये चाहिए की कुछ हाँ। फेलोशिप वगैरह स्कॉलरशिप वगैरह के लिए भेजे वैसे तो अब केरल वगैरह में जा रहे हैं जहाँ स्टूडेंट्स बहुत सफर कर रहा है Naturally. क्योंकि वहाँ कोई इंस्टीट्यूशन तो है ही नहीं इस तरह के जिस तरह से रिसर्चल वो वहाँ गांव में जाकर का काम करेगा आकर उसके लिखना रिकॉर्डिंग करना फोटोग्राफी करना उसके लिए पूरे उसको मिला कर देखने का कोई यदि साल में छ महीना एमपाल से बाहर रहोगे तो तुम्हारा ये रिसर्च का काम नहीं हो सकेगा ये हम तुमको बता दें मैं नहीं रह रहा हूँ हाँ। इसलिए मैंने सारे पूरे अब अभी साल में एटी हाँ। में बेंगलोर में दो प्रोडक्शन मुझे करने भोपाल रेपरी का एक तय है।, है और उज्जैन के करने हैं तो तो तुम्हारा रिसर्च का काम कौन करें। तो इसलिए सारे के सारी चीज मैं नहीं ले रहा हूँ मैं इस साल में सिर्फ दो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ और मुझे बहुत दुख भी हुआ है करीब चार महीने मैंने रेपट्री के लिए कोई प्रोडक्शन नहीं किया उससे मुझे बहुत दुख भी हो रहा है सिर्फ मैं ये भोपाल रेप वहाँ काम करना अच्छा लगेगा अपने अप्रोच के साथ इसलिए अच्छा मैं उसको ले रहा हूँ अच्छा और उज्जैन का जो है वो तो मैं इम्फाल में ही करूंगा इम्फाल में करके ले जाना है अच्छा, फॉरस्ट के तो दो जो है मैंने रखा है नहीं तो मैं और नहीं वर्कशॉप करना चाहता ना बाहर तो करने जाना पर चाहता। और कुछ नहीं अपना यहाँ का हाँ। काम तुम्हारा सफर सफ़र करेगा, सफर करेगा। हाँ। और कर भी रहा है और और देखिए आर्थिक उसमें मैं बहुत फंस जाता हूँ मुझे 500 रुपया रतन त्याम देता है रेप्रेन में मैं खुद तो अपने आप को अपॉइमेंट करता हूँ और बहुतों को मैंने नहीं वो सिर्फ इसके वजह से बहुत एक्टर्स चले गए थे। काम ये तो साथ यू रतन बहुत, बहुत इतनी देर तक हम लोगों ने अच्छी बातचीत की और बातचीत तो बहुत देर तक अभी करते ही रह सकते हैं मगर अभी तुम्हारा रिहर्सल है तो आज यहाँ खत्म करे हम लोग और आशा है कि ये बार बार मिलना होगा और तुम्हारा रिसर्च का काम और नाट्य शोध संस्थान का काम ये दोनों एक ही दिशा में किया जाने वाला काम है जी. तो हम लोग साथ मिल कर के और जिसको अंग्रेजी में एक्सचेंजिंग अवर नोट्स तो हम लोग कुछ अलग अलग क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण काम कर सकेंगे थैंक यू वेरी थैंक एंड ऑफ रिकॉर्डिंग